जिज्ञासा गीता में भगवान ने लोक संग्रह के लिए कर्म करने का उपदेश किया है साधु को किस प्रकार से लोक संग्रह करना चाहिए समाधान सबका लोक संग्रह एक जैसा नहीं होता है गोवध आंदोलन के समय साधु लोग भी उसमें भाग ले रहे थे उस समय हमारे महाराज जी ओंकारेश्वर में ही रहते थे उनसे जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साधु को आम लोगों के समान आंदोलन नहीं करना चाहिए क्योंकि साधु वहाँ नारा लगाएगा गोली डंडा खाएंगे गौ को हम बचाएंगे जब साधु ने पहले ही कह दिया कि गोली डंडा खाएंगे तो गौ की रक्षा तो जब होगी तब होगी पर गोली पहले चलेगी क्योंकि साधु की वाणी झूठी कैसे होगी आखिर उस आंदोलन में गोली चली भी महाराज जी का कहना था कि साधु भी गोरक्षण में भाग ले यह अच्छी बात है परंतु उनका तरीका दूसरा होना चाहिए सभी साधु एकत्रित होकर दिल्ली के बाहर कहीं बैठ जाए और कहें कि जब तक गोवध बंद नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे इस प्रकार वहाँ बैठकर भजन में लग जाए तो धीरे धीरे जनता वहाँ आएंगी और समाज में एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा वास्तव में साधु अपने लिए विहित सन्मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से चलता है तो इससे बड़ा लोक संग्रह और क्या हो सकता है एक योगी का संकल्प ऐसे व्यक्ति को पैदा कर देता है जो संपूर्ण सृष्टि को उलट देता है समर्थ गुरु रामदास जी के संकल्प से ही शिवाजी ने हिंदू धर्म के लिए जो काम किया वह क्या किसी से छिपा है इसीलिए साधु को लोक संग्रह के विषय में सोचने की अपेक्षा अपने भजन पर ध्यान देना चाहिए जिज्ञासा किसी अन्य योग का सहारा लिए बिना केवल निष्काम कर्मयोग के अवलंबन से क्या पूर्ण अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है समाधान निष्काम कर्म का अवलंबन लेने पर जब उसका फल प्रकट हो जाएगा तो ज्ञान योग स्वतः जीवन में आ जाएगा निष्काम कर्मयोग आपको जहाँ तक ले जा सकता है वहाँ तक आपकी बुद्धि की उन्नति हो गई तो वह कक्षा आप पास कर लेंगे और स्वतः ही दूसरे कक्षा में चले जाएँगे आपको कोई कक्षा छोड़ने या पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी बुद्धि अपने आप ज्ञान मार्ग में लग जाएगी त्रिपुरा रहस्य में वर्णन आता है कि परशुराम जी जब राम जी के से परास्त हुए तब उनके मन में बड़ी ग्लानी हुई वे तप करने के लिए जंगल की ओर चल दिए मार्ग में उन्हें एक पेड़ के नीचे धूल में बैठे हुए संवर्थ अवधूत मिले जब उनसे जब उनके चेहरे की ओर देखा तो उन्हें लगा कि यह व्यक्ति धूल में बैठा है इसके पास कोई संपत्ति नहीं है फिर भी चेहरे पर इतनी प्रसन्नता कैसे है मैंने इतनी बार छत्रियों का संहार किया पर आज मेरा मन एकदम दुखी है उनके पास जाकर परशुराम जी ने कुछ पूछा पर उन्होंने जो उत्तर दिया वह उनकी समझ में नहीं आया अरे भाई ब्रह्मनिष्ठ पुरुष अपने ढंग से उत्तर देता है देहाध्यासी उसे कैसे समझे कैसे समझे जब परशुराम जी ने कहा कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो संवर्तक जी ने जवाब दिया तुम्हारे गुरु दत्तात्रेय हैं उनके पास जाओ फिर परशुराम जी दत्ता तेजी के पास पहुँचे और प्रणाम करके संवर्त जी की स्थिति के विषय में पूछा कि धूल में पड़ा हुआ व्यक्ति इतने आनंद में कैसे रह सकता है तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि उनकी स्थिति को तुम अभी समझ नहीं पाओगे फिर उन्होंने देवी का महात्मा बताकर उन्हें उपासना पद्धति बताई तथा उपासना करने का आदेश दिया परशुराम जी ने महेंद्र पर्वत पर जाकर 12 वर्ष तक देवी की उपासना की जब उपासना का कार्य पूरा हुआ तो अंदर से यह विचार स्वतः उत्पन्न हुआ कि कब तक यह सब करते रहोगे क्या इससे पूर्णता प्राप्त होगी तब फिर दत्तात्रेय जी के पास पहुँचे उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया तो उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार जब निष्काम कर्म का फल जीवन में उदित होगा तो स्वतः विचार उत्पन्न होगा कि मैं कौन हूँ कब तक कर्म करता रहूँगा इनका फल क्या है चित्त शुद्धि का यही लक्षण है कि जगत की कामना छूटे और इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाए कर्म चित्त शुद्धि का साधन है उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए अन्यथा जब छोड़ने का समय आएगा तब छुटेगा नहीं निष्काम कर्मयोग अंतकरण को शुद्ध करके विवेक उत्पन्न कर देता है फिर विचार से ज्ञान उद्भूत होता है और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है अतः व्यक्ति सम्यक रूप से निष्काम कर्मयोग का अवलंबन लेकर परंपरा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है